ये पीछे जो पीछे बैठे हैं चेक कर साया जाए कि ternary ना आ जाए ना अगर कोई माजूर है तो कोशिश के साथ आके आ जाए कोई हर किसी बात नहीं आ जाए तो आ जाए आगे की देगा पूरी करें ये जो मजमा अभी जो पहुंचा है ये खिदमत जमात का मजमा है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अभी जुड़ जाए और आने वाले मजमे को हर مجلس के अंदर हमें को जोड़ना है ٹھیک ہے ہمارے نوجوان ساتھی آگے آ جاؤ آگے بڑھا آگے بڑھو جزاک اللہ اللہ کا خوب خوش رکھے الرحمن الرحيم الحمد لله كفار وسلام على عبابه الذين سفقوا ربما عزوز بالله من الشيطان الرجيم عصا عن وهو خير لكم وَعَسَى أَمْ تُحِبُّوا شَيْحًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه جراه او كما قال عليه الصلاه والسلام بزرگو اس سے بڑھ کر اس کام کی حقانیت کیا ہو سکتی ہے چند لوگ ملے سادہ قسم کے اور انہوں نے ایک بات تھی کہ اللہ نے اس کو مجھد دے دیا اسی کام کی حتانیت کا ثبوت ورنہ چند لوگوں کے مشورے فروروں کے کہنے پر ایسے بیابا جنگل میں آ दाहिने पहुंचा है आदमी अल्लाह का नाम लल्ला की कॉफी के बगैर नहीं ले सकता काम को अंजाम ने उरूज बख्शा है और इस्तकबाल बख्शा है इसी का ये नतीजा है कि हम सब लोग यहां जमा हुए हैं और वो जो इस्तेबाल बतला जाता है इस तरह काम करने वालों की जिम्मेदारी भी बची जाती है। कृपया तब्लिक में बयान नहीं सुनाए जाते जिम्मेदारी समझाई जाती है। हर हद के उम्मत को इस बात का एहसास हो जाए कि जिनके मामले में हमारी क्या जिम्मेदारी है। कि जन्नत उसके लिए आसान हो जाएगी जो अपनी जिम्मेदारी में पूरा उतरेगा असल तो जिम्मेदारी में पूरा उतरना है जो जितना काम का बोझ लेता है उतना अल्लाह की मददों के देखने का हकदार बन जाए तबलीगा का काम और दावत की मेहनत تو اللہ رب جس نے ایمان میں اپنا دستہ کرینی بڑھایا ہے من جانے باللہ ہے ہمارا ہر ساتھی اسے اللہ کی نصرت سمجھے ہمارے ماحول میں صرف کہنے اور سننے کی مجلسیں نہیں ہوتی हमारे माहौल में एक शिर्क होती है एक जिम्मेदारी समझाई जाती है आलमी काम है इसलिए आलमी काम का हर अमल आलमी है हमारा आपका जमा होना ये हजुर अल्लाह को दुआओं का समरा है के बाजी रात में दुआएं होती है और आहें भरी जाती है और आंसू बहाए जाते हैं को उसका अब सबसे पहला आसर मौमिन के दिलों पर होता है हाँ इसलिए हमारा मजमा, हमारे साथी, हमारे अफराद, हमारा कोई फर्द उसको सरसरी लेने की बात नहीं है इसलिए कभी जंगल को खाली नहीं समझने का शेर कहीं भी सांस लेता होता है किसी की गुवाए और किसी की आंखों का खलासा नहीं है हमेशा जमानी हो गए वर्षों का रोना इस पर लगा है वर्षों की कुर्बानियां है हमारा यह मज्मा तो मनजा हुआ मज्मा है जो काम को लेकर चलता है और ये खुद मजमा और मजमे के अفراد माशा अल्लाह इसी काम के मुजाहिरे करते हैं काम की खूबियों को आम करने के लिए इجتماह है काम की खूबियां आम हों और उम्मत के अहलेुल्लाह के फिक्रें जो हैं वो उम्मत में तस्कीन हों और इसका नफा पूरी उम्मत को मिले उम्मत के हर फर्ज को मिले ये जमा होना होता है इन खूब इन कमा की जमा होने की पूरे पूरी कदर की कर ली जाए और इनके तमाम आमालों को खूबियों से अंजाम दिया जाए एक तो है किसी काम को करना और एक है किसी काम में कमाल पैदा करना हराम की और हर चीज की एक ही पूजा होती है हर चीज की और हर अमल की एक इंतहा होती है नमाज की नियत तो बांध लो नमाज शुरू हो गई तकमील कहां होगी सुबह का लिखे पहले नियत कर ली पानी पी लिया रोजा शुरू खत्म कहाँ होगा? अर अमर की एक एक तुजा है तो की एक इंतिहां भी है छे पच्पन को गुरूब है, पांच पच्पन को गुरूब है किसी ने पांच मीट पहले रोजा होगा रोजा लाग हुजर कर दें, ये हुआ तब होगा था रोजा तो हज कि आय ही ह की निय से एराम बांंद लिया कुल्ला का कवाप करना है याम पूरे होते ही बाकी आमाल करने के बाद हलक करवा हलार हो गया एराम उतर गया हकाम इस तरह हर अमल में है हमारा साची अमल को आंजाम भी दे और हमारा साथी इन अमलो के अंदर में खूबियों को पैदा करें इस काम की खूबी क्या है हमारा नीचे से लेकर ऊपर तक का सारा काम मकरे पर है जिस पर है और मकरे के दूसरी से आदम जो है वो इकात है क्या है इकात बगैर का तो जीन भी मौत पर नहीं है 7:00 बजे का तो हमारे दिन हमारी शरीयत में तरीके ही तरीके हैं आदाब भी आदाब हैं इसलिए हर काम करने वाला जिस समझ में और जिस काम में लगा हुआ है उसके आदाबों का और उनके तरीकों का पूरा शोर होना चाहिए जीवाय तो है है सब सर्वियल्लाहु तआला हम راوی ہیں خود فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے مجمع بنتا گیا اور جیسا مجمع حضور کے قریب ہوتا گیا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کی عبادتیں بڑھ گئی خود ان کا رات کا مجاہدہ بڑھ گیا نبی علیہ السلام کی دعائیں بڑھ گئی یہ مجمع بڑھے گا نئی ذمہ داریاں बढ़ेगी हमारा साथी अपनी जात को जिम्मेवारी से खाली ना समझे इसी जमाने में हमने हयात मुफ्ती जनेल आदि इंसान साहब रखे हुए लाए हैं बहुत बड़े बुजुर्ग बड़े अल्लाह वाले थे हमने उनकी जुबान से 16 से हमारे काम का एक इस्तकबाल भी है अगर इस्तकबाल को भी वजूद मिल गया ना तो 50% तो काम हो गया आधा काम तो कुछ बाकी हो जाता है ये मजमा अपनी मर्जी से नहीं आ रहा है हम और आप भी अपनी मर्जी से नहीं आए हैं अल्लाह ने भेजा है और अल्लाह की टॉपिक से आए हैं आने वाला जो मजमा आएगा वो भी अपनी मर्जी से नहीं आएगा जा भेजेंगे हमारा कोई साथी अपने साथी के वहां किसी आदमी को भेजता है तो भेजने वाला कौन है वो देखा जाता है भेजने वाला जैसे हम और आप रिवाए से बयान करते हैं कि और साहिब ने जाकर बात लेकर गए तो कहां दिन देखा के भेजने वाले कौन हैं नबी अकरम कोई अंदर से कॉफी चढ़ा रहा है मज्मा आरे समाज की इजाज़त लेकर इम्तिहान हुआ पर हो भी जमाते रक्सत हो गए दो किस्म के कारगुजारीया बने एक किस्म के दो किस्म के इनको समाज के कारगुजारी बने जो आने वाले हैं उनकी वो जब वापस आएंगे तो वहां उनके जगह कारगुजारी बनेंगे हर रंग का और हर का कपड़ा आता है ان کو اللہ کرے اللہ کرے خوبیوں سے لے کے ا جائے ان کو نبی علیہ السلام سفر میں تھے حضور علیہ السلام کے لیے ایک کمرہ چھوٹا سا بنایا صحابہ نے کچھ صحابہ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا کہ جا رات کے مقامی لوگ ہو ان سے ملو کیا یہاں کا مزاج ہے کیا رویہ ہے ان لوگوں کا ایک چرواہا ملا साहबा को उनके कुछ گفتگو की बातचीत की साहबাকে बात से वो बहुत मुताशिर हुआ बहुत मुताशिर हुआ अब वो आराबी वो होने जो है कुछ बात करने के बाद उनसे कहा कि हमारे नबी भी आए हैं अगर आप आ, आओ तो हम उनसे आपकी मुलाकात भी कराएंगे कैसे अंदाज में कैसी गुफ्तगू उन सहाबा ने की होगी मुझे भी लगा कल से पहले के चलते निजाम से गुजरा था फौरन अमादा हो गए चलो अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने कहा था एक मकामी आदमी है आराबी है जंगल का रहने वाला है उनसे गुफ्तगू की बातचीत की उनसे मिले یہ واقعہ میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ان سے مانگا کیا وہ جنگ کرتا وہ پتنی نے میں پورا لیکن پہلے تو صحابہ کی بات سے اتنا موٹا شعر ہوا کہ نبی علیہ السلام کے انداز اپ کا کیا کہنا ہے وہ جب ایمان لائے اس کے بارے اپنے ساتھیوں میں یہ کارگزاری کہتے पर मेरा हुजूर से और इस्लाम से और नबी से करीब होने की बात मैं तुम्हें बताऊं मेरे साथ ये ये हुआ था मेरे साथ हजरत आदि कहते हैं कि मैं तो ऐसे ही आया था पर वो जाना हमारी मजदिसो में इनके पैग़ाम गिरे होते थे मैं तो ऐसे ही आया था लेकिन नबी अली सलाम का सबसे पहला अंदाज मुझसे मिलने का और मेरी उनके बाद मुझसे हजरागीयों फरमा देते थे कि अल्लाह के, के नबी अलैहि सलाम ने अपनी जगह छोड़ दी मेरे लिए कहने लगे आओ दी हातिम के बेटे उन सहाबातन ने फरमाया कि ये हातिम के लड़के हैं कहा गए हातिम के बेटे हैं और मेरा इकराम किया और मुझे बैठने के लिए जगह दी और अपने कंबल मुबारक बिछा दिए میں پہلے ہی عمل سے یہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی حاکم نہیں ہے اور حکومت کرنے کے لیے نہیں آیا یہ واقعی میں اللہ کے نبی ہیں۔ اضی کے سباق کے دھوکے میں اور کس خیال میں تم ڈوبے ہوئے ہو ہماری سادہ زندگی کو دیکھ کر میرے قریب جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پیٹ میں بھوک ہے کیا تمہیں مان دیاتے ہو اسلام نیلا تو पर हमारी गुरबत हमारी ये आंखों के सामने है इस वक्त हम गरीब हैं इसलिए तो हम करीब नहीं हो रहे हो अभी एक वक्त आएगा माहौल के बनने के बाद की बात हुजूर ने फरमाए अभी एक माहौल बनेगा यही गरीब मुसलमानों के हाथों से और मदीना की शक्ल माहौल के बदलने के बाद कैसी बनेगी नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी एक वक्त आएगा मदीना में मालिक ना होगा ज़कात का लेने वाला कोई नहीं होगा अजी जिन्हें आमने आएगा तो आमने जाहिर शकले को हम किसी जाहिरी शकलों से आने वाले मजमे को मुकासिम नहीं करेंगे अपने अमल से मुकासिम करेंगे किसे करेंगे बाजे मतलब 2 घंटों के बयान से 2 मिनट के अखलाक बढ़ जाते हैं 2 घंटों आजनी आया है उसके उंगली में एक बच्चा भी है 15 साल का 14 साल का वो एक असर ले रहा है सभी कहते हैं हमारे एक एक के समझ के हमारी एक चीज है और अपने अंदर कार्यगुजारी बन किए इसके अब्बा को घर में मौका मिले ना मिले इस्तेमाल की कार्यगुजारी सुनाने का लेकिन बच्चे मांओं को कार्यगुजारी सुनाते हैं आदमी हमिया मेरा बाप के शादी इस्तेमाल गया तो हमको देखते ही दो तीन साथी घोड़ों आगे मेरे अब्बा के कंधे पर बैग उठा हुआ था तो उन्होंने जो है अपने कंधे पर ले लिया हमारे साथी का इस इस बार में बैग उठा लेना किसी का इस अम्मा की कब्र कहां तक जाएगी इसकी मां की गोद तक जाएगी कहां तक जाएगी कब्र कब्रि कहां तक जाएगी हमारी हर आदत को इबादत बनानी है और हमारे हर अमल को दावत बनाना है हमारा कोई अमल अपनी इबादत से खाली ना हो कोई न सलात ईवन सुकी नमाज़ आए ना हो हमारा सारा अमल दैवी के लिए हो कोई जल्दी आए हो तो है वेले जाएंगे तो कुछ देंगे भी नहीं सब लोग अपनी जगह के बादशाह लोग बैठे हो जाए निष्पक्ष क्या है ओके नहीं अपनी जगह के बादशाह लोग आप लोगों के रह रहे हैं जो हम वाकई हैं दर्द yes. क्या है इष्टमा में आने की इष्टमा में पहले से आ जाने की सारी तौफी दे जमाने की ये दर्द क्या है सिर्फ और सिर्फ बदला किसे लेना है एक और हम सागरगंज से align सदकात में एक बात भी दी एक बुजुर्ग हद से सारी तारे आमाल हो गए, देखा एक हजाम बेधा हुआ है, उनसे कहा के मेरी हजामत बनवा दो, मेरी। वो किसी हईस जादे की हजामत कर रहे हैं, पूरा बात रहा है। उन्होंने उनका नंबर ले लिया और उनको हलाल कर दिया, हलक कर दिया। आप कितने आने हुए क्या जीरों हुए ये सब सदू समझ कर कर रहे हैं क्या समझ कर कर रहे हैं ये एक नहर है हर युग जमाने के अंदर में क्या कह रहे हैं कोई नहीं सुनता है लेकिन क्या कर रहे हैं हर अपने अंबट को दावत बनाना हमारा यह मजमा तो मंजा हुआ मजमा है मशवरे से खिचावर जमातें हैं वो इجتماकी बुनियाद होती हैं जितनी खिचावर जमात मजबूत होती हैं इसलिए कि यहां जो बात होगी आधा पौना घंटा ही घंटा डेढ़ घंटा ज्यादा समझ लो 2 घंटे बाकी आने वाला मजमा किसके हाथों में होता है आप लोगों के हाथ में ही होता है और वो दुआ तक पूरा दिन पूरी रात मजमा किसके हाथ में रहेगा यहां तो कहने वाले हैं जाकर अपने कामों में और अपने आमालों में लगेंगे ये पूरा का पूरा मजमा हमारे खितेवार जमात के हाथ में होता है ये मजमा जो है आने वाला वो हमारे हर हर अमल को देखेगा हर हर काम को देखेगा इसलिए हमारे अपने हर अमल को इबादत बनाना और हर हल अमल को दावत बनाना हर आदत को इबादत बनाना और हम साहब के सब जो हैं वो इकाआत के रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं और करीब हो रहे हैं खाली तबली का कायम बंटन बयान कर देना नहीं चूला पोकना बहुत बड़ा तबली का काम है बहुत बड़ा तबली का पार्किंग ऐसी-वैसी चीज है पार्किंग में खड़ा रहना ऐसी-वैसी अपनी जगह के बादशाह लोग होते हैं उनके एक-एक के कारगुजरियां पूछवा हमारे प्रोफेसर साहब रहमतुल्लाह अली अपनी सरगुड़ी कभी हमको सुनाते थे तो वो कह रहे थे कि मैं तो जो है कॉलेज का प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी के अंदर में था मैं तो यहां आया करता था और जब दिल्ली में ओखला रहा तो वहां में जो है किसी ने हमको बताया था कि रहमान अली साहब का कांदलवी बहुत बड़े बुजुर्ग यहां रहते हैं तो हम हर हफ्ते में एक मतलब जुमेरात के दिन आते थे कब आते थे मगरीब पर हजरत का बयान होता हम बयान सुनते फिर लौट आते एक मर्तबा हजरत का बयान जरा तवील रहा 그나타빌 हुआ कि जब हजरत बयान के दौरान जब वो मुझे देख रहे थे जब हैमईश्वर का बयान जब पूरा हुआ सीधी ताम हो गया वो मुझसे मिले वो कहने लगे कि मास्टर साहब क्या इरादा है मैंने तो हंस पे मामू खेला जाऊंगा अरे मामू मैं देगा कन्हैया के रात इतनी देर हो गई है दाखिल हो गई है हाजिर यही कायम कर लो डरने सोचने पड़ गया मैं तो कोई खाना वगैरह लाया नहीं हूं अब हजरत ने जब कहा तो मैं इंकार नहीं कर सका मैंने फौरन उपस्थित करके भोजन कर दिया जब हजरत नमाज वगैरह से فارिग हुए तो मुझे भूले नहीं बराबर मुझे याद रखा अपने साथी से कहा कि फलां मास्टर साहब जो अलीगढ़ वाले हैं उनको ले आ मुझे हजरत ने अपने साथ खाना खिलाया मुझे ने साथ खाना खिलाया हम खाने से खाली हुए फरमा रहे थे रात देवी हो गई थी मुझसे कहने लगे फरमाने लगे मास्टर जी मास्टर जी रात काफी हो गई है सो कहां जाओगे यही कायम कर देते हैं हमने जैसे तिथि नहीं लाया था वैसे मैं कोई अपना बिलिंग भी नहीं लाया था नेम का नहीं करता था हजरत बड़े कमाल के वाले थे बड़े अल्लामा नसीब है मेरे का काबुल में नेम का नहीं करता हूं इनका सब मेवात एहबाब सोके मेरी कहीं पड़ा रहूंगा तुम घंटों की बात है सुबह सवेरा होते ही लेकिन हजरत ने मुझे जो है जब रोक लिया तो हजरत मुझे भूले नहीं मुझे वोले नहीं थोड़ी देर हो गई सब लेट रहे हैं तो मैं भी लेट गया कुछ लोगों के दरमियान में कि जान खंडी कम लगे खंडी का जमाना था मैं तो इंतजारी मस्जिद के अंदर में चक्कर काट रहे थे अपने साथियों को देख रहे थे मैं भी ऐसे ही पड़ा हुआ था मुझे देखा मास्टर ही सोए हैं और महाराज है कि महाराज साहब ने अपने कंधे की कमल निकाल कर जो है मुझे ओढ़ा दी मैं पूरा सोया नहीं था बाजी अधूरा जागते होते अधूरा तो जैसी के फेर होती है मैंने अपनी आंखें खोलकर देखा कि सब मुझ पर कितने गरम कंबल डाल दिए तो मेरी आंखों ने क्या नजारा देखा जो महाराज साहब ने अपनी शान मुझे ओढ़ा दी इस अमरस्मै इतना मुतासिल हुआ इतना मुतासिल हुआ फरमा रहे थे कि मैं तो हजरत का बगैर खरीदा गुलाम हूं हां फिर वो बोले मैं यहां रुक गया और यहीं का बन कर रह गया यहां रुक गया वो अभी चंद महीने चंद हफ्ते हुए थे चंद दिन हुए थे मैं बैठा हुआ था शाम को हजरत के पास मुझे किसी ने आकर बताया मेवाती ने कुछ तो कोई औरत आ रही है और वो आपका नाम ले रही है मैं भड़का था फोन हो रहा था वो भी मेरा नाम लेकर मुझे बुला रही है तो मैं तो दरवाजे पर आया दरवाजे पर आकर देखा तो मेरी खुट्टी औरत वहां खड़ी थी अरे पगड़ी तू क्यों चढ़े आए मुझको चलो आते आ गया क्यों क्यों चढ़े आए क्या आपके बगैर अलीगढ़ की वहां की जिंदगी मुझे अच्छी ही लगती थी इसलिए मैं यहां चली आई फरमा रहे थे कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया मेरी कुकी औरत थी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया अंदर ले लिया अरे पगली सब बेवाजों की औरत है मेहमानों की रोटियां बनाती है तू भी यार रोटियां बनाना कुछ दिया हां चंद दिन मेरे उसे अपने पास रखी और उन्होंने मदद की बड़ी खिदमत की फिर बहुत समझा फुसलाकर उनको जो है सहा गया अपने नहीं जे कर रहा था कि अमन छोटा होता है अमन लेकिन उसके हालात उसके हालात जमादगी स्टेशन के ऊपर वहां अलाउंस सुना जमात के जिम्मेदार ने कि ये आने वाली ट्रेन जिसमें हमको जाना है वो तो जो है काफी से आ रही की है साथियों यहां वहां चलेंगे स्टेशनों ऊपर जहां वहां नहीं जाया जाएगी बेहतर है हम साथियों की हिफाजत कर लें देर के और फजाइल की तालीम बाजू में ही कैबिन थी वो उसका बेटा जी चाय की कैबिन चला रहे थे बच्चा किसी काम से गया कोई पतीला धोने या कहीं चाय देने वगैरह वगैरह जो भी हो वो चाय बनाने वाला बाप जो है उस बच्चे का वो तालीम सुन रहा था और ये साथ ही फजाइल कुरान में से पढ़ रहे थे अवश्य ने कुरान की जो फजीलत सुनी है कि औलाद को हाफिज कुरान बना दिया तो अल्लाह क्या देंगे वो अपना चिंता चलापे चला दे नियत कर ली मैं इतना बड़ा गुनाह कर रहा हूं मैंने तो अपनी जिंदगी गवा दी इस दुनिया के अंदर में मैं अपने बच्चे की जिंदगी क्यों बर्बाद करूं वो बच्चा चाहे देकर आया वैसे ही उसने नियत कर ली थी इस बेटे को तो मैं हाफिज कुरान बनाऊंगा क्या बनाऊंगा हां वो खुद कान गुजारियों कह रहे थे कि एक जमात की थोड़ी देर के हमारे थोड़ी देर के काम की बरकत से मुझे इतना बड़ा ना पाऊंगा कोई अमल होता है हर अमल को आदमी दावत बनाए किसी अमल को अल्लाह जाय नहीं करते हैं सैकड़ों कार्य गुजर गया और सैकड़ों वाक्यात आपको ऐसे मिलेंगे के सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाक की नियत से आए समा नहीं असला और खुदा ने जिंद क्या बदली हो ह नहीं यह मतम में बहुत हो सा रहे होंगे हां बता नहीं कौन से अमझ से हममारा साथथी अल्लाह के निजा में जट जाए और खुदा उसी जिंदों का पैसला करते हैं कोई कह नहीं सकता है हमारी यह जगह जो मश्वरे से कई हुगड़ी हमारा सादा पिंडार आपको यह भी माशाल्लाह काम को अल्लाह ने वरुजी बख्शा ये सारे पिंडार नजर आ रहे हैं एक दो और एक गमाना गुजरा है लकड़ों के वो बांधे थे हो जी हमारे बुजुर्गों को अल्लाह रिजाए खेर दे एक एक समर और एक, -एक बात सिखाकर दुनिया से जाए वो कौन से काम को किस समय को किस तरह करना है उसकी सारी रहबरी अब तो उनके बताए हुए नक्शों पर हमको खाली और अपनी जात को अमल की उस पर डालना है इस जगह को आदमी जो है मस्जिद के एहतराम की हैसियत दे क्या दे तालीम को तालीम को खिदमत को यहां पर वजूद में लाना है तस्कील को कक कक ओके दुआ कप। कप। के के शुरु शुरु कर कक सीखने सिखाने का अमल भी इतना जानदार हो خدمت کا عمل بھی اور اس کے ملک اندر میں ہندوستان کے جب جماعت گئی ہیں شروع شروع کی بات ہے ماں کا بھی انتقال بھی ہوا تھا ماں جس سب احبابوں کو لے کر گئے تھے جماعت کے جننگ جات وہ وہ سناتے ہیں ہماری وہاں کی خدمت سے جو ہے बरे बरे लोग वहां मिलने के लिए आए थे हमारी खिदमत पर देखकर इतने मुताशिर हो गए खिदमत पर इसलिए मेरे वज़ूल को आज इस्तमा में हमारा तहरर आना हुआ है तो हम हमारी जात को मेहमान कराते हमारा हर साथी मे जात को खादिम करार दे हम तो यहां खिदमत करने आए हैं हम तो यहां नकल नहीं कर रहा है हमारे के हमारे यहां के आमाल और यहां के मामूला और आने वाले मजमओं का उनका हमारे हमारा उनके साथ का मेलजोल और इस्तेदाद जिंदगियों के बदलने का سبب बने एक कब का तो ऐसा आएगा जो सिर्फ बयान सुनने की गदरिया करके चलो बयान होंगे और फिर अपनी अपनी इस मज्मे को जमाना मज्मे को जोड़ना ये जिम्मेदारी किसकी है हमारे अपने इस मज्मे की है हर वक्त वो मज्मा जो है ये छत के नीचे मिलना चाहिए ना कि बाहर के ग्राउंड में चुकावा जमाते अपनी फिक्रों को कमजोर जब कर देती हैं तो मज्मा जो है पिंडार से ज्यादा बाहर होता है कहां होता है बहार तमाशा नहीं है इ तमाको तमाशा नहीं बनाना है काम को इसके रूप पर बाकी रखना है ताकि इस काम का असर भी बाकी रहे काम को ज्यादातर मजमा हमेशा जो है पिंड़ल के अंदर बहुत कम मजमा अपनी जर्यात के लिए वहां पर निकल रहा है ये अहले वला की चाह है अल्लाह वाले चाहते हैं यहां जो है जितनी मजलिसें होगी उनका मम मजलिसों में अपनी जायज़ेदी जोड़ना है और आने वाले 100 फीसद मजमे का जोड़ना है यह बात उनको समझाकर के फारिग होने का वक्त दिया जाएगा खाना का वक्त अलग है पानी का वक्त अलग है वजू का वक्त अलग है पानी का वक्त अलग है वो सारे निजामुल औकात मशरे वालों ने बनाए हैं और उस पर ये पूरा मजमा चल रहा है जब हमारा ये जब हमारी यहां बात शुरू होगी तब उस वक्त मजमा बाहर नजर ना आए ये जिम्मेदार बुनियादी लोगों की हैं कि तावा जमा रिश्तेमा की बुनियादे हैं कि तावा जमा जो है वो कमजोर नहीं पड़नी चाहिए किसी चीज की बुनियाद जब कमजोर हो जाती है तो कामيري काम मुश्किल हो जाता है नहीं होता है क्या सवाल है तो ये बुनियाद भी कमजोर इसलिए बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए इस वक्त मुजाहिरे के लिए जोड़ते हैं कि बुनियाद है हमारी हर साथी जिनको जोर तकसीम किया गया सुबह मशवरा हुआ होगा ने आप लोगों का फितवा आया था काम भी तकसीम गए होंगे काजी कराने वाले हैं और 6 नंबर के मुजाहिरे करने वाले हैं मुकबिल हजरत हैं मजमा जोड़ने वाली जमात हैं तरीके से जो है आने वाले मरने को जमाना वगैरह ये सारे ठिकावर के मुंह हैं कान हैं मुझे काम ये भी है कि जो है हमारे अहबाब जो कहे हुए हैं वो यदि देखेंगे सब नहीं बोलेंगे जो कहे हुए हैं वो सफों को दुरुस्त करवाना ये इनकी जिम्मेदारी है और सफों को दुरुस्त करेंगे एक तरीके से आवाज से नहीं शोर वो हमारे यहां नहीं है hikmat ke saath unko मत कैसा सबको को व्यवस्थाएं ये इनकी जिम्मेदारियों में आता है इसी तरीके से तालीम करवाएंगे जब तालीम के हलके वाले किताबें शुरू हो रहे हैं उस वक्त हमारा मजमा जोड़ने वाली जो जमात है किसी भी अमल को सरसरी नहीं बनाना है इसलिए अर्ज कर रहे हैं कि फौरन मजमे को जोड़ लें हम पब्लिक में लगे और पहले दिन हमको पब्लिक की जिस तरह जरूरत थी और तालीम की जरूरत थी उतनी जरूरत आज भी है देखो बड़सो से सुनता आया हूं साहब आपको क्या मालूम है कितने साल से लग रहा हूं इसे अमल से इस्तगना कर लेना ये तो बहुत बड़ी नेहरू ने की बात है ये तो बहुत कब का हलाज है हाथ अंदाज से होगा कैसे अंदाज से حکن بات ہے مختلف مدینے کو احباب کو خوبیو سے لانا اور قریب کرنا فورن تشکیل نہیں کریں گے تشکیل کو وجود دینا ہے فورن تشکیل نہیں ہوگی کس نیت کا ہے کس ढंग کا ہے کچھ باتیں ان سے کی ہاں ان کو اپنے قریب کیا ایک اد دو کارگزاری سنائی یہ سماق میں رکھا ہے مدینے کو کیوں بلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ वो खुद कह जाके मैं तो पहली बार आया हूं खुद कह जाके मैं तो आगे गया था इस जमा में अब अभी आना हुआ है कि अल्लाह ने अपना नुसरत का हाथ बढ़ाया है कितने साल बाद इत्तिमा हुआ है 3 साल बाद हुआ 3 साल तो फिर अल्लाह हमको नाकादरी से बचा गए इस तरह साथियों का इकरार है इस तरह साथियों की चीजों का भी इकरार है साथियों की जो जमात बनाई है वो, वो इस्तकबाल वाले आने वालों का इस्तकबाल करेंगे तो उनका बिस्तर भी उठा लें जब उठाएं तो देख के दो हैंडल होते हैं एक हैंडल से एक हाथ एक हैंडल का यूज होना चाहिए बैलेंस नहीं, नहीं रहेगा तो वो फस जाएगा क्रैक होगा उसी साथी का दिल दुखेगा साथी परेशान होगा होगा क्या साथियों का एकराना मिश्रा उनकी उनको उनके जो है जहां खेलने की जगह है वो बताएं उनको अपने सामान को रख कर जो है उन्हें बताएं देखो आपका बैग यहां पर रख दिया है अब आपका कयाम यहीं रहेगा मच्छर निवारण ये तय किया है आपके कितने साखी वगैरह वगैरह शरीर है पानी पिला दें उनको पूरा नजम समझा दे देखो पानी की जगह ये है वुजू की जगह ये है ताकि उनको बाहर निकल कर ढूंढना ना पड़ेpostfix हमारा साथी फोन पर आने वाला सफर करके आया है धूल धरातले आया है सफर का एक थकान होता है थकाहारा है इसलिए उनके साथ सुलोक और उनके साथ बातचीत बड़े इत्राम और बड़े अदब से करें हमारा लहजा पूरा नरम हो और हमारा लहजा पूरा तबलीगी हो जैसा हो हां जिन पूरे मुल्क का जोर था बरसों हो गए उन जिलान में सवाल लाती मजलिस लगती आखरी सोती। तो है आखिरी मजलिस होती हजरत मायना साहब रहमतुल्लाहि अलैहि तकरीर फरमाए होते हमारे सारे बुजुर्ग रहे बैठे होते मुक्तनी सुनने वाले सामने होते हैं। कोई ना कोई बात पूछी जाती इस मके वाले सुवे के जिम्मेदार ने खड़े हुए और पूछा हजरत आप इस मद में से क्या चाहते हो आप इस मद में से तो हजरत ने कोई बयान नहीं किया मुख्तसर जुमलों के अंदर में जवाब दिया है हजरत ने अजीब बात फरमाई वो फरमाने लगे कि मैं मेरे इस पुराने मजमे से यह चाहता हूं कि अल्लाह की مخلوق के साथ सुलूक अच्छा करे तो लोग जो हैं वो सुलूक से चलेंगे वो कहते क्या है और करते है। हमारे कौल को हमारे फैज से लोग खोजते हैं Ika-dwo-vokt ka khanah ya Ika-dun ka khanah hama ra agi pichy ho gaya اور hama ra ane wale saati ko hama na agi baya diya to amal benega ke ni ho eek asal lega ke ni pandar ga laga to aflaat ke raastet se is wokt aflaat ko zuhur karne ka je mousam je kamaat ayam ne o apeni aflaat ko zaahir karna और अखलाक पब्लिक की बहुत बड़ी झिन्नत है अखलाक तबी की बहुत बड़ी झिन्नत बात यह है बेटे को अगर तन्हाई में तो थप्पड़ भी मारने का बेटा रोकर चुप हो जाएगा लेकिन चार के बीच में कुछ कह दिया तो चार के बीच में दो चार घंटे समझाने में लग जाएंगे अब उसके लिए मांदा उसकी मां के हवाले के तू समझा तेरे छोकरे को तेरे बेटे को वो क्या समझा गई इसक को तुमने किया अचार के बीच में इसका बेटा मान जा बेटा ये कर लो बेटा वो कर लो अगर शोर वाला बच्चा होता है ना तो वो अपनी मां से कहता है मां तू जे क्या मारयो मेरे अब्बा ने मरने के सामने मुझे क्या के किया मां तू जे क्या मारयो खुद की बेइज्जती उड़ा दी लेकिन अगर सुलोक नहीं है उससे साथ तो दिल खुद लोक अच्छा है को हमारियत नहीं जात है ज्यादा हम हर फंदे उम्मत को जो है आगे बढ़ाएंगे उनके खातिर बर्दाश्त करेंगे हजे को अखला के रास्ते से तपीब करेंगे सारी जिम्मेदारियां तो निभा रहे हैं बाजे मक्तबा का गुजारी ऐसी आती है कि इस्तमा में गया था ना तो 3 दिन के मामूлят बाकी है क्या कहता है हमारा साथी बहुत दौड़ भाग में था और बहुत जिम्मेदारियां थी तो मेरे मामूлят रह गए क्या कहता है लोगों को ये सारे काम अपने मामूलात पूरे करने के साथ-साथ करना है इसके हां आदमी जिक्र नहीं कर रहा है आदमी कुरान नहीं पढ़ रहा है और आदमी दीन की बात भी कर रहा है तो उनकी दीन की बातें बेअसर हो जाएगी हजरत खानगे रहमतुल्लाह अली ने एक जगह लिखवाया है कि उन लोगों के मोबाइल बेअसर होते हैं अच्छा शेड रखें कोई जरूरी काम है ये असर होते हैं जिनकी इंट्राडे जिंदगी ठीक नहीं होती इंट्राडे मामूलेट हैं वो हमारा टॉनिक हैं पूरा दिन गुजर जा रहे हैं और हम काम करने वाले साथ ही पुराने पाकी पिलावक नागा कर दें हमारी कुछ भी नागा हो जाए हमारे रोजाना के मामूलेट हैं कुछ में कहीं खला रह जाए तो पूरे दिन से हम काम नहीं कर सकेंगे कूड़े मामूला हमारे होने चाहिए एक हम जमात बनाते हैं निगरानी की बाजी में उनको नाम चौकीदारी का दे दिया है चौकीदारी की जमात हम क्या चौकीदारी करेंगे असामिया साहब ने इस पे गाली लिखवाया है कि हमने हमारी लगाम शैतान को दे दी है शैतान ने नफ्स को दे दी है और नफ्स ना मालूम कहां इसको निगरानी में सारी चीजें आ गई जो फिक्काबाद जमा के मशेर में मुजाहिरा हुआ था। विभिन्न रंग का कपड़ा आता है। पूरी रियायत चीज है। हैं? हां, यह तो समझदार मजमा है। बाजे मतवा इस्तेमा के पूरे होने पर शिकायतें होती हैं। हमारे यहां एक पढ़े लिखे आदमी आए। उन्होंने अपने जूते उतारे। और जूते उठने एक दरवाजे पर कहीं रख दिए थे और दूसरे दरवाजे पर ढूंढ रहा था परेशान हो गया सोच-मटोल हालात में पड़ा दिख अपने जूते ढूंढने के अंदर में इतना परेशान हो गया अपसेट हो गया कहने लगा यार राजीव है राजीव जब से नमाज पढ़ने आते हैं तो नमाज लोग भी जूते जोड़ी कर जाते हैं नमाज लोग भी جیتے چوری ہمارے مریم محمد سلیمان صاحب کے اللہ نے خوب عزت کر دی بڑی کمائی کر کے گئے ہیں 32 سال مہانا کی خدمت کی ہے کیسے بھائی صاحب اپ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ کبھی والے چور ہے یا نمازی چور ہے اپ یہ بھی تو کہو کہ اپ کو چور لوگ بھی نماز जिस रात मुसी बारे चाकी साहब बना वो जूते चोरी हो गए वो भी सूट बूट वाला यहां वो पिन लगाए और क्या-क्या पता नहीं समझे बड़े समझा प्रचार कर ले आए यहां पर और यहां आकर हमारी जूते की चोरी कर ली तो मां कहने लगे आपको पब्लिक में भी चोर चोर भी पब्लिक में आने शुरू हो गए हैं आपको पढ़े लिखे हो एक काम हो रहा है हमारे यहां हां जब वो रचे फरमाया वो गर्वphosphine दिल से, से बल चार कोई ना जायज उम्र से बचना ना के माहौल से आएगा ये मजमा कौन से माहौल से आएगा ना, ना के माहौल से आएगा और हां के माहौल में रहेगा कहां रहेगा हमारे यहां भ्रष्टाचार और महंगाई की कोई बात हमारे माहौल में सियासी कोई बात हमारे माहौल में और दूसरी तीसरी चीजों की और अखबारों की बात हमारे माहौल में यहां तो हक सुना जाता है हक कहा जाता है झूठों की झूठी खबरें होती है हां हर आदमी अपनी दुकान का माल बेचेगा है नींद दिन्द आदमी की बात करेगा दुनियादार हां तो बहुत हसीन अंदाज में इन्हें मुर्दे के भाई साहब अल्लाह पाक ने हमको इत्मामे यहां पर भेजा है हम हमारे सारे औकात को भारी करके कर आए हैं तो ये वक्त तो हमारा अमानत है क्या है अब इन अमानत औकात को मश्वरे वालों के ताबे रहकर हमें गुजारना है हमारा अमानत में जो फरमाते हैं कि ये सुबह में लेट उठता है ये गुनाह नहीं है ये रात को लेट सोता है आज में दिन के अंदर में 8 घंटे अपनी गाड़ी पर फिरे जान सिटी में इतना नहीं दिगरेगा जितना 2 घंटे रात को घूमने निकलता है ना कभी करता है होता कि नहीं होता आप 10 घंटे दिन के अंदर में हालांकि माहौल भी इतना हिमांशु माहौल है उतना गरम माहौल है बाजारों में बगैर जरूर के निकलना वो भी आदमी अपने अंदर में हम तो कहते हैं कि बाजार में आंख बंद करके जो आदमी निकले ना कोई बिगड़ जाए आंख बंद करके टोटा बजाने निकले ना माहौल ऐसा है अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने अपने जमाने के अंदर में स्पीकर को जाहिर की उसी तुम्हारा क्या बनेगा जब मौत के सरकों पर आ जाए जानते हो बाजी हदीस है जिसने इस्तेमाल है उसी तुम्हारा क्या बनेगा जब तुम्हारे जवान बे लगाम और बे काबू हो जाएंगे Mahol išsa je. Eks išse mahol se je majmah a raha je. Naa ke mahol se, haan ke mahol ne a raha. Raja ko majali se na laga hai. Ne laga ne de. Raja ko majli se? Lagai bhi ne or? Naya majmah aata hai, toho bhi samudha. Yeh bhi tabli ka koji kaam hooga. Toho bhi bjeh jate. Filchela zaalpacche ya bjehre hai ne? कर सोना आए बैक्टीरिया का सोना ये इجتما का कोई अमल होगा वो भी हमारे बड़े मोहम्मद जी ने साथ से मरहू पूना वाले <laughs> वो हम भी हमको समझा देते थे कि चार यहां बैठे हैं पांच वहां बैठे हैं अब सवाब समझ कर पी रहे जैसे हल्का चक्कर छूट तो का तालीम के बाद जरा सवाब समझ कर Svazima Orta so jna shност seeing, o Jin Kani se ča 4 Lucar drugs. Ni�je 17 inpros Giassi? Zada bihyaan hissa? Mera hadge biha. Tumuro가는 mazwanek. Ok. Abhi to Allah Position that you ground deal you can take care वना कबले के वो आयाम दिखे कि हमारे जो ये जो टॉयलेट है ना उसमें पर्दे बांधे जाते हैं ये मेटल नहीं है पर्दे बाजे आगतो वाले अंदर जाकर भी शुरू हो जाते हैं ठीक है बाजे की मजदूरीया भी होती है उसके बगैर मैं फाई ही नहीं होता है। होता हां और फिर वहां क्या काम करना तो वहां काम में बस वो पर्दे में लगा hota isliye main baat la aapko isliye kar raha hu ki mukhtarif log aate hamare majme mein sabko gale lagana hai sabko theene lagana hai ye sab hamare hain bimariyon ki hai bimari to hamara hai ha jinki bimari hai bimari अपने जगह का बादशाह आदमी हमारे मजले में छोटा बनकर आता हो तो क्या जरूरी गले लगाना जरूरी है कि नहीं है रात को कैसे बेड पर सोए होते हैं कैसे ये हाफ में पड़े होते हैं है और यहां ये अल्लाह का बन जाते हैं तो अल्लाह के निस्बत पर बहुतों जमीन ने पानी पिया है तो अंदर से भी ठंडक ऊपर से भी ठंडक भी चल के साथियों की बातों की आवाज और थोड़ा गाड़ी आगे चली कोडिंग कंडक्टर है कागज में उसने के जैसे कि नहीं हो हम तो आज तक चल नहीं कर सके कि इसने अपने उठने के लिए रखा है कि हमारे उठने के लिए रखा है हैं <laughs> <laughs> <ए? laughs> और आजकल वो कौन से आते हैं कि कहां से शुरू होता कहां से बंद होता वहीं ने समझती है <laughs> तो भाई तो जरा बंद करके मस्ती है गाइस का फोन मेरे बच्चे नहीं इसका फोन मेरे बच्चे इसका फोन इसके बच्चा भी नहीं है समझ रहे हैं ना एक एक चीज सिखाएं एक एक चीज सिखाएं बजाय जोर करके बातों के हम अपनी बात उनसे कहें हमारे माल का भाव ये है हमारे माल का भाव हमारे यहां चार महीने हैं हमारे यहां चिल्ला है हमारे यहां पीने हैं हमारे यहां ये मेहनतों की शक्लें हैं आलिम हुबुब जल्लाह ने काम को बख्शा है बुजुर्गों पूरी दुनिया के तमाम सबकात के कुल विश्वक मुख बचे हैं श्री जिम्मेदारियों के साथ और इतनी खूबियों के साथ आने वाले मज्मे को लेंगे अल्लाह उतनी सखड़ा तो आसान कर देगा हमारा यह बर्तनों का धोना लाइनों में खड़ा रहना लोगों को रखना और आने वाले मजमे की खिदमत करना ये सारे अमल हमको जब दुनिया से जा रहे होंगे ना सकरत के वक्त आदमी हंस पड़ेगा हां ये करने के काम में लगे थे हमारा यह मजमा कोई ना आदतों को, को लेकर अपने घर पे भी जाए यह आपके घर के अंदर में पब्लिक बयानों के रास्ते से नहीं चलेगी हमारे अपने हमलके रास्ते से चलेगी बाजे मकतबा घर के मसला कहती भी है कि तुम यहां जब आके ओ किचन में तो ओतलावा तो इतनी चीजों की जरूरत नहीं होती वो चीजें भी अच्छा बाबा तुम्हारी रियायत ना करेंगे लेकिन हमें बताओ आजkhidmat हम कर दें असल में और ये जो के बीच में बैठ के हैं तो बाजे मतबाजे मुजाहरे होते हैं। होते के कि मुझे अल्लाह ने घर का जो मर्ग दिया है मुझे जो सहर मिला है वाकिर ने मेरी किसी अमल की बरकत चल रहा है कोई दुआ कबूल हुई लगती है कि मैं तबली वाडे के घर में गई हूं 200 हो गए निका करते हुए 200 हो गए कभी किसी बात पर मुझे हम काम करने वाले साथी हमारे अखराकों पर वो उन माशरे में और माहोल में नहीं करते हैं को बातें होते दूसरी अपनी सहेलियों को अपनी बहनों को ये कहती है कि तो मारे भाई का दिमाग बहुत गहरा है क्या कहती है बजा चला ये तबलीज में जाकर तो अच्छी अच्छी बातें करता है है फिर जब यहां आता है तो आदमी दोरांकी छोड़े एकदम हो जाए हमारे साथ काम लगा हुआ है हमको हमारे घरों में और हमारे महले में भी जाकर जाएंगे इस काम को लेकर चल रहे हैं उस काम की जगह कर रहे हैं कि नहीं शरीफ माहौल और माशरे में अल्लाह खूब बोला जाएगा आने वाले मजमे को भी इसकी तर्किब दी जाए यह मजमे के औकात की हिफाजत ये मेरे आपके जिम्मे है मजमे को औकात हिफाजत क्या है हमारे आपके जिम्मे है बाजे मटका काठी उजड़ भी कर देंगे आप जब तर्हित दोगे हरे प्यारे यहां तक आए हो आप, आप आराम कर लेते आप का आराम तो वक्त हो गए बाजे कह देते मुझे इतनी रेली नींद नहीं आजी इसको वेला समझते हैं ज्यादा बजने को सारी ज्यादा बजने को बाला बजने को ये वेला समझता है हां इकिने रहने अरे भाई बिस्तर पर जाएंगे तो खुद ब खुद नींद आना नींद के स्वभाविक भी तो होने चाहिए नींद के हां इस मजले को बड़ी hikmat से रात को बजाए शोर सदा करके वरना होता ये है कि हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की कुर्बानियों के बर्कत से अल्लाह पाक ने हर जगह एक माहौल बनाया है हर जगह बड़ा बड़ा मजमा आता है लोगों के कुलों को कर्तव्य देखते हैं तबार جماعت نے جماعت تشکیل بھی بنائی ہے۔ بنائی ہے نا؟ ها کتنے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ زیادہ تھی۔ تنا سوچ رہے نا اس لیے کہ ہمارے اس مجنے سے ہم ایک بات ضرور کہیں گے۔ مغری کے بعد ہم تشکیل اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ بیان ہوا ہے۔ تشکیل نہیں ہو رہی ہے۔ ہم نے بیان کیا ہے تو ہم تشکیل हमारा ये मजमा पूरा चौकर ना रहे के बयान के बाद यहां से आवाज लगी है बोलो भाई बोलो उसे एक मजमा होता है जो अपने वो वक्त अल्लाह की तरह मुतवज्जे करने का वक्त होता है उस वक्त हमारा ये मजमा पूरे मज्मे में फैल जाए तो जैसे यहां बोलो भाई बोलो की आवाज लगे कि हम उनके कंधे पर हाथ रख दें हां तब आप भी नियत और इरादे जाहिर कर रहे हैं आप फिर भी नियत और इरादे जाहिर करो हां मैं एक दिन गया था और मैंने एक दिन नियत कर ली न फिर ने मुझे कहा था खूब दुआएं करना तो फिर मैं दुआ में लगा मैंने सक्त किया मैंने नियत कर ली मैंने ये नींद बदलने नहीं हो रहा है अल्लाहबाने मेरा खिदा लगवाया है है तो क्या कहता hmm. है किस ढंग है किस रंग किस वस्त्र से आया है हमारे ये मजमा को शुरू हो रहा है आप से के पूछोगे वो जवाब देगा वैसे ही आपको अंदाजा आ जा जाएगा किसनोियत आदमी तो तश्कील को वजूद में लाने के लिए अपने-अपने खिंचों के अंदर में खड़े हो जाए कलम और कॉपी लेकर उनके नाम खुद भी देखें यहां से कहेंगे इनको आगे बुला लो तो यहां हम अपने मज्मे को एक मجمع होगा फ्रेंड्स साथी यहां खड़े रहते हैं अपनी पृथ्वीली कमरा किस तरह बनाया है कैसे हजगा अक्सर दिक्कत नहीं आता तो वहां भेज देंगे तो वहां पर नाम वगैरह नए-नए नाम आए इसकी कोशिश करें अच्छी बात बात होगी अगली बात बात होगी फिर उसके बाद हम पृथ्वी के काम करें खाने के बाद क्या करें काम चार वहां बैठे पांच वहां बैठे छह वहां बैठे हैं देजान थे, थे थे आप किस जगह से आए हो कहेंगे हैं हमारा यहां का हर हर अमल सुन्नत है हर हर अमल सुन्नत है हम इंतजार हमारे ये मजमा नहीं करेगा चाहे हमारे करीब आवे तो हम जाएंगे ना कोई नहीं आ रहा तो हम चले गए किसी ने सलाम नहीं की हमने कर दी कोई हमारी करियर पूछने में जरा काफिर हो गया देर हो गया हमने उनकी करियर पूछ ली हाफिज जरा मानुष है उनको मस्जिद मानुष था गुजीत साहब के साथ वो लड़का था आपने बतायागा मेरे बच्चे ने 15 12 कर दिए तो क्या आपका बच्चा हाफिज हो गया उसका दिल बड़ा होगा उसका दिल मेरे बच्चे का पूछा किसका पूछा मेरे अगर वो बच्चा नहीं भी आया होगा ना तो उसको जाग रहेगी बात वो करते जाएगा और घर पे बैठेगा उसकी औरत से कहेगा कि अपने बच्चे का खाने खाती हमारे पूछ रहे हैं कि हमारे पति के साथ भी पब्लिक कहां का जाएगी ओहो मेरे बच्चे का होता हूं मां को सच्ची लगम और भी तरह होती है बच्चे तो हां कैसे का तरीका कार इख्तियार करें कि मजमे को हर वक्त हम मानुष कर सके पर इतना मानुष कर दे कि हमारे कहने पर ये मजमा जो है हमारी हर मस्जिद के अंदर में रुक गए करेंगे हमारी तरफ से को कोई शिकायत नहीं है हमारी तरफ से को कोई इमान नहीं है मस्जिद मकतबा घर की औरत पूछती है आज तुम क्या खाओगे क्या पकाएंगे है, है? पूजा आदमी कहता है वो बना दी देती है लेकिन कभी ये जुमला जब कहते हैं आपकी मर्जी ना आज के दिन में जो अल्लाह डाले वो आप बना लेना मैं कुछ भी होगा खा लूंगा कितना दिन भाग होता हाय हाय ये क्या चीज है हमारी तरफ कोई डिमांड कोई शिकायत भी कोई और शिकायत लेकर आ गया कोई और कोई बात लेकर आ गया या कोई और बात बन गई शिकायत तो खुद ही होते सुन ले और कहे कि आपको हमारे मौकन है आपने हमारी तवज्जो दिलाई आपका बड़ा एहसान आइंदा हम हमारी चीज को सुधार लेंगे हमारी चीज को हम आइंदा हां वो फीडिंग करने के ये मजमा दे हमको कुछ उसी का कसने आपकी से आप इतने बात रायत हाजमे हो आपकी तो हमको जरूरत है आपकी तो हमको हम आया का शिकायत देने चिल्ले चार महीने का तावीज लेकर गया ये मान लेंगे बाबू लोग <laughs> हां हां कोई आया कि कैसे कहा तुम्हारी फनाजी बनी हो रही हां यार देखो ने, हमको ऐसे ही है बेटा हमको हम खुद हम भी दुरुस्त होने आए हैं यहां हमरा काहे के लिए आए हैं दुरुस्त होने के लिए तो आए हैं तो ये मोटी-मोटी बातें झेहन में ही करेंगे हमारा ये मजमा भी जल्दी सोए हमारे मजमा जनजीव खेबे करेंगे इंशा अल्लाह और ये जितना नज़मु बना हुआ है और जितने जो बातें सोची गई हैं उन तमाम बातों में और तमाम अमलों में मुआविन बने इसका बने वहां के पूरे माहौल को मखका माहौल बनाना है मख जो नज़दी का जो अमल है को समझने के अंदर में एक भूख पैदा हो जाए एक कलप पैदा हो जाए हम एक इलाके के अंदर में गए थे तो वहां मिले हम वहां से से कला कला में तो बहुत अच्छी बात है आप इलाके में यह वह कशिला हुई ये नगर मुताबिक एक इस्तमाक की बरकत है ये क्या है एक इस्तमाक है एक अपने مقام کا اور اپنے عہدے کا انجینئر بہت بڑا گورنمنٹ کے ان کو وہ سارے کانٹریکٹ وغیرہ ملتے ہیں۔ ایک اجتماع میں صحیح وقت گزارنے کی برکت سے وہ بتا رہے تھے کہ میری پوری حرام کمائی حلال ہو گئی۔ کہتے ہیں پوری حرام کمائی ایک اجتماع کی برکت سے۔ کوئی دھنکا ہے کیسے کپڑے پہننے ہیں کیا ہے کیا نہیں Hume koje čež mačlub nije, koje čež zvrdu nije je, siwai Allah ke dinke. Hume reks muzult se zimnizad te. Že šoruj vakti ke andre me kaam nekada je teh. Buhut-bari Allah var rekti. Kya unke imaan ke i kakše. Že kehrer je teh, ki hameh šoruj jamaninne auto čalata da. Čeo čalata da? Auto. तो बोले मैं ऑटो चला रहा था रात का वक्त था और मैं ऐसी बैठा था अपने ऑटो रात का ऑटो वालों को आपने देखा होगा फारिक और मैं किसान जैसे बैठे होते पीछे से सीट पर बैठेगा पांव स्टीयरिंग पर होंगे है पड़ा हो जाएगा नीचे पैसे पड़ा हुआ था रात देरी हो गई थी और सिनेमा का आखिरी शो था तो देर से वो सिनेमा खुला और निकले सब लोग मुगे गुस्सा आया सब अल्लाह के नाम फरमाए <laughs> तो इन नादानों को मेरी ओटो में तो बिठाऊंगा जी मेरी ओटो में तो हां मारे त्या न जी मारी दादी मां नहीं जाले लाला हुक्म ने तो अल्लाह नरत वाला काम करे है इसी बैठे के के बेचालो नो लाला ये दूसरे दो है रात देरी हो गई थी उनको अपनी सोसाइटी में शेयर का माहौल वे जावन ना वाखे भी काठे उनके सामने फिर ये जालो वे जा कहीं नहीं जावन मैं बैठा था ना अचानक मुझे सूझा इन सबको नहीं बैठा रहा हूं दो नुकसान हो रहे हैं एक तो मेरा किराया भी जाता है और दूसरा जो है मैं उनसे कोई बात भी नहीं कर सकता उन्होंने कमल कर दिया है वो कर लिया है उन्होंने कमल कर दिया है वो कर लिया है खैर मैं किसी को बेसाऊं ताकि मैं उसे अल्लाह का खौफ तो दिलाऊं कोई आख़िरत की बात तो करूं मैं दोनों को बिठाते ले ही जो बिठाए किराया वगैरह वो कह रहे थे मैंने तो इस दर से बिठाया था किराया मतलब नहीं था उन दोनों को अल्लाह का इस्तेहजार दिलाना ये मोमिंग के कदम कहां चलते हैं और खयाकिन के कदम कहां चलते हैं उस दोनों सड़कों का फर्क बतलाना मैं दो को बिठाया और मैं धीमी धीमी रिक्शा चलानी शुरू की दाई होकर है अपना रास्ता कर लेता है अपना रास्ता ट्रेन में भी बाद में उसको देखा होगा है? है ट्रेन में जाते जब जगह नहीं होती जगह भी करते खुद के बैठने की थी है थाती जैसे खड़े बैठा के सिंजो लोगों के बैठे हैं त कहीं ना छो करके बिस्मिल्लाह करिए ओहो तो साहब तो साथ हमारा पहले पर रहते वो हमारा रिश्तेदार तो दुकान करने से एक पहले रोहलू पर दिल्ली है मेरा आदत है तंबाकू का सब खावाना किगा मानव कर देता है बाजे मतवा वो खड़ा होकर नहीं बैठा होता है, होता है। <laughs> <पुता है साथ>? <laughs> <हा>? <laughs> मैंने अपना अपने बारे धीरे धीरे इच्छा शुरू कर दी धीरे धीरे चला अब पीछे देखकर कहने लगी कि एक तो देरी हो गई है और ये ज्यादा मुझे देर करे बे चलाऊ नहीं ये गाड़ी <laughs> तो ढंग चलছে ढंग चलছে और तो गाड़ी भी कहां बदलेगा आज रात को वो तो फिर लेगा तो है ना कि रहा है वो डॉलर में मांगेगा तो, तो मैंने तो धीरे-धीरे चला जहां कहा था वहीं होता रहा लेकिन पूरी बात उनको कही पूरी बात अल्लाह के कामों से राजी होते हैं किन कामों से अल्लाह नाराज होते हैं अल्लाह का राजी हो जाना कितनी बड़ी नेमत है नाराज हो जाना कितनी बड़ी मुसीबत पूरी बात उनको मैंने उनसे कही वो जब उतरे हैं तो उन्होंने मुझसे मुशाफा किया दुआ का कहा दोनों मुसलमान थे कहने लगे कि आप हमारी दुआ करना आपने जो जो बातें कही वो सारी बातें यहां लगी हैं कहां रख दी हम दोनों आपसे थे कहते और कसम खाते हैं कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे वो बोले मुझे किराया दे रहे थे मैंने किराया लेने से इंकार कर दिया कि चलो आपकी खिदमत भी हो गई और मेरा काम भी हो गया फिर कि किराए बगैर तो हम ही वो कह रहे थे कि नहीं शिलालेख के अंदर सुबह के अंदर मैं गया तो महा मामा और अरदी जुब्बा और पता नहीं क्या-क्या समझे अस्सलाम वालेकुम हजुरों मुझे पहचानता आप मुझे पहचानते ना ये नहीं पहचानता वोनी रात वाला मुसाफिर तुम्हारी ऑटो में बैठा था और वही आपकी बात का रंग रंग आपकी जुआ जाहिर हो रही है हर रंग का कपड़ा आएगा ये काम तो हुक्का भर के शुरू हुआ है लोगों के पेशा बहाने शराब करके चलाए गए आते हैं सबसे से जो मजिमा नहीं जा पाए मेरी तुम्हारी तकरीर सुनने कोई नहीं आता अल्लाह भेज रहे हैं और आ रहे हैं दुआ के बाद जो मजमा निकलता है और गाड़ियां जो निकलती है और धूल जो डमड़ी उठती है ना और धूल भी अगर लग गई तो वो धूल का लगना भी अगर अल्लाह की निगाह में पसंद आ गया तो दुनिया में आने का धक्का अवश्य है उनकी धूल को भी ऐसे ही मत लेना अगर वो बच्चे भी लाए अच्छे बच्चे कल के बड़े हैं हमारी कव्लीग में तंकीद नहीं है काकी जरूर करेंगे किसी बात की काकी लेकिन तंकीद तुम बच्चे को बुलाए हमने तो तुम ये जुमला कभी ही नहीं है इसके अंदर का रुझान है कि मेरी औलाद की भी कब्र बने मेरी औलाद की भी आखर बने अभी से ये देखे जा तो मां कौन मिलेगा इसलिए साथी को भी हम हमारी निगाह से इसी मुसलमान का मुसलमान की निगाह से गिर जाना कि ईमान के सेको जाहिर कर देते आए थे धनी भगत पहले कहा बीमारियां उनकी है लेकिन वो बीमार तो हमारे हैं बीमार कुछ भूल भी हो गए कुछ चोट भी हो गए कुछ जोके पेन कर यहां तक भी आ गए आ जाते हैं नए-नए मुसलमान से मस्जिद नबी के हिसाब को डालते थे हमारा साथी जूते पहन कर यहां आ गया मैं सुनाने का हम सुनाए उनको है? आधी रात को सब माफ हमें मस्जिद और अपनी खानकाह में उठे को हुक्के का दी था आधी रात उठ गया अपना हुक्का देखा नहीं इतने बड़े अहजुल्ला हैं और मैं इनकी खानकाह में आया हूं देखा नहीं ए भाई यहां <laughs> ए भाई चले थे बस फरमान ने बुलाया है चले गए जी जा मुझे हुक्का भरना है इसके लिए पानी ला हुक्के में कुछ पानी पानी डाल दोगे क्या मान लिए इसके लिए पानी भर के ला वो पानी भर के लाया और दिया कहा हुक्का भी भर दो क्या कहा हुक्का भी नहीं लगा दूँ तुझे कोई किडमत की जरूरत है मुझे सवाब की जरूरत है तुझे خدمت کی ضرورت ہے مجھے دنیا میں انتشار ہی اس کا ہے ہر ایک आदमी اپنا حق مانگ رہا ہے حق والوں کو حق دیا تو کیا کمال کیا حق سے زیادہ دینا اس کا نام اکرام ہے حق والے کو حق دیا تو کیا کمال ہے وہ تو اس کا حق اور اس کو دیا بڑوں کے پاس چھوٹے سب بن جاتے ہیں چھوٹوں کے پاس چھوٹا بننا تو کمال ہے बड़ो के पास उसका कोई नहीं बनेगा हां हमने बड़े-बड़े शैखों हदीसा से सुना हुआ है ये अल्लाह जो कुछ आज हमें आप देख रहे हो ना हमारे असاذिजा की मेहनत और उनकी दुआओं का समरा है वो तो उंगल दू मुझे अधिक बांटा पढ़ाया ने आ शैखों리스 इनकी बरकत से हम हमारे मौलिम साहब से मौली साहब कावी वाले قال خريا کے محترم تھے مو علی صاحب قاریوال رحمتہ اللہ علیہ بڑے علامہ سے تھے اپنا ہم نے اپنا ویڈیو سے سنا تھا کہ صحابہ کے نماز دیکھنی ہو تو ان کی نماز دیکھ لو وہ کیسے نماز پڑھتے ہوں گے اور بہت بڑی عزت رکھتے تھے لیکن 40 سال انہوں نے علی با صح صح اسی میں لگایا ہے اسی میں اور ہمیں کہہ رہے تھے कितने सैकड़ों बिहार बंदर ओहि हमारे उस्ताद जी के पास हम सहृगा कर गए थे तो वो हमें कह रहे थे कि ओ भी उनके पास पड़े हुए थे कहले थे कि मलकुल मौत भी आएंगे ना मरने के बाद तो वही कहेंगे वर्षों अधिक बात आता है वर्षों खाली बात है छोटे के पास छोटा अधिक छोटे काम से बड़ा बनता है का है आलू का जो है Allahumma jani sabirhan fiaini, kathirhan ho fiaini innaz. Hrmah Maha Maha Jisrahtan Kandaliu formate se, is kama meh mafhirata to koj maslana nahi hai. Mafhirata ho hamarai baat ka adhina mewa hai. Mafhirata ho. Ajeeb baat ne formate, Allahumma sunatihi jumratihi wasta amin nabi sunatihi wasta wafna ala aminati. लाख सहाबाओं के साथ हाशर कर दे और उस देवआह में और मजमे में अल्लाह खड़ा कर दे जब तक हमारी और आपके दरमियान और जब तक हमारी और आने वाले मजमे के दरमियान इखलास और रियायत है वहां तक तो कोई इंशाल्लाह किसने का कोई डर नहीं है जहां इखलास किसी अमल से निकल जाता है वही हिदायत वाला अमल गुमराह बन जाता है वो फितना बन जाता है खलुस और रजाियत जितनी होगी वो बिना अमल वजनी बनेगा कैसा बनेगा वजनी बनेगा तो दुआ का उसका और दुआ का की सारी धरती बह रास्ते तो होते हैं आए हुए मजने की रवानगी भी कहां से होगी साथी से भी ले और महसूस करें हमारा ये मजमा जिनको हम मजमू के अंदर में यहां पर करके करीब बैठेंगे चूंगाना होता है होशियार होता है मजा होता है आजकल मजा समझदार आता है असल नेता होता है असल हमारे दो जुमले से यदि जाति में ज्यादा सताओ होती है अल्लाह वालों की तवज्जो पर जाती है तो खुदा काम बना दिया करती है जमाव दुआ वाली भी होती है है इनको दुआओं के आगाब ने है ذروف ہونا ابو ظروف ہونا ہے کوئی کھانا یہ سارے آداب ہیں دعا کے ہمارے یہاں تو ہر ہر عمل میں آداب ہیں اذان کے بھی کہیں آداب ہیں کہ بلاک ہووں کی جگہ پر وہ وضو کے ساتھ وہ نیت بنا کر وہ مسجد سے باہر ہو یہ سارے ساری چیزیں تو ہر ہر عمل میں اور ہر ہر کام کے اندر میں آداب کی پوری رعایت ہو کریں گے بھائی اللہ کو ہم سب اور اللہ پاک اس توفیق کو استقامت میں تبدیل کرتے ہیں اور اللہ پاک موت تک نبال ہے کام میں آ جانا اور تبدیل میں لگ جانا یہ بہت آسان ہے بہت آسان ہے لیکن نبھ جانا بڑے اللہ والوں سے ہم نے سنا بس اللہ پاک ہمیں نبال ہے ye unki duaon ke jumlon mein hote hain ya allah nivaale ya allah hamar har saathi ke andar mein har waqt aqdiyat ho ya allah maaf karde ya allah dekhiye jab halat andar mein beitulla ka sawab barhana karte the Shaikh Sheikhul Hadith sahab ne sawqat mein bhajayla hat ke risale mein ek ajeeb baat likh di wo dolaan ne tawaf karte karte jo hain wahan ki kisi ne से हाथ निकला है? निकल है गे। और आंख निकल गई और गेस से आवाज आई आइंदा अगर ऐसी हल्का कोई तो दूसरी आंख भी विशेष में दिख रहा है दोरे हालत में बहना तवाफ हो रहा था उलमा ने अजीब नुक्ता लिखा है कि बहना तवाफ तो कर रहे थे ऐसी पाकीजा जगह पर लेकिन गवाब के दौरान में उनकी जुबान के जुमले थे उनकी जुबान के जुमले क्या थे क्या थे उनकी जुबान के जुमले थे या अल्लाह माफ कर दे या अल्लाह माफ कर दे या अल्लाह माफ कर दे इनकी जुबान के ये जुमले अल्लाह को बहुत महबूब हैं खूब बेनियत जात हैं बेशक इनकी हम भी आ गए हैं किसी आने वाले मुसलमान किसी साथी की कोई खिदमत हो जाए उसके बाद अल्लाह का शुक्र की की अल्ला है अल्लाह एक मुसलमान की खिदमत की थोड़ा मुझे ताहा करते हैं अल्लाह के वश शुक्रिया है जरा खिदमत से आप के आदमी अपने मकाम में कहां से कहां चला जाता है तफसीरत रिहला में सैकड़ों वाक्यास आपको मिलेंगे कि एक अगला मुसलमान को मदद से حلیم نسیوالے آدمی کا منہ صاف کر دیا نسیوالے آدمی کا مکین لے گیا وضو کروایا اپنے بیٹھنے کی جگہ بچائی سجدہ کرنے کے لیے پیچھے گڑیا ڈیرے پتکا تھا میں نے کٹ دیا اب 13 اور 13 برتے چکر وہ وہاں سے چلتا ہے ہر ہر عمل میں شکر ہے اللہ کا احسان ہے اب دیکھ کو اپنے اندر تبلیغ میں کسی کو تنخواہ نہیں دیتے جو کر رہا ہے اس کا پہچان مانگتے ہیں جو کر رہا ہے اس کا اللہ نے جانے والے مجمل کی خدمت کے لیے ہمیں کو بل چل دیا اللہ کا کتنا بڑا احسان تو کریں گے بھئی انشاءاللہ ہمارے مجلے نہ آواز نہ سائینٹ مجما رہے خاموشی کے ساتھ موفاق ہو اللہ توفیق دے مجنے کی ذریعہ کی چیزیں یہ ہیں ان کو پانی نہیں पिला دیا بوتل نہیں قریب کر دی وغیرہ وغیرہ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے آمین بہت بہت بات دعاوں کا ہمارا وہاں سے کٹے نہیں وہاں جڑا رہے وہاں پر اگر وہاں سے کنکشن सारे आमाल सारे उमूर और तकदीर पूरी की पूरी वजूद में आवे और ज्यादा से ज्यादा जमाते बने इसके लिए रोना पड़ता है कहना पड़ता है रोना पड़ता है कहना पड़ता है। हम हमारी तमाम जिरयात हमारे मजने की तमाम जिरयात अल्लाह से कहेंगे किसको कहेंगे हम दे यहां से डालो प्ले कर दो और दोस्ती कच्ची ना रख पक्के दोस्त यहां से बनाकर जाए कैसे बनाकर जाए जी अल्लाह हम सबको नेहपाल है अल्लाह इज्जत हम दे आमीन अल्लाह खिलाफुरिल्लाह या आमीन ये बहुत बड़ी दौलत है बेशक हमारा उम्मत के किसी फर्द से हमारी कोई गर्ज ना हो पाकिस्तान के मुल्क के अंदर ने बुजुर्ग मौलाना अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह मौलाना अहमद साहब आप लोगों ने किसी अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह बड़े अदब से आजिया साहब का इंतकाल हुआ हजरत মাওলানা मोहम्मद इससा साहब बड़े अदब से उनकी खिदमत में जाके थे और यहां के अकादिरी छरी बहुत बड़े अदब से मिलते थे कि मेरे वालिद महतरम के करीब के आफराबा हैं ये पहले करके हिंदुलक है वहां लाहौर साहब के वहां पर हजरत इस्फार जब वहां जाते तो बड़े अदब से लेते निसल बच्चा मकर में बैठता है अस्पताल के पास बड़े अदब से बैठते हैं और कुछ ना कुछ बातें फरमाने का ये मुझे आखिरी बात याद आ गई हां माफ कर देना मुझे याद आ गया है तो, तो वकील क्यों बनो कह दो कबर तो अमल का संदूक है कबर तो सब वहां जमा हो रहा है बाजे बातें ऐसी कहते जो सच्चे मोती होते हमेशा कहते स्वादिच्छा के अक्रबा और उनके अहबाब मेरी बड़ी रहबरी कर देते हैं मेरी इसने वर्षों सड़क के कांटा 200 किलोमीटर की यात्रा की हो जाए बहुत कम उम्र में चले गए हैं जो मस्जिद में गए हैं किस्मत में बैठे अगर कोई बात जरूर करना है कोई बात करनी है कोई आप का मोह रमा की निगरानी में हो है मैं सब हम यही चाहते हैं पूरे पूरा कहने की रोशनी में काम हो इनके एकदम कहने लगे एक मौके पर बोलियो सु बोलियो सु हज क्या बात है जरूर कहें बोलेसो बोलेसो तुम्हारे इस काम की तंजुली बता तुम्हारे इस काम की जैसे कि हमेशा ऊध बखाए करते थे तुम्हारे काम की परस्ती बताऊं किस्म को तुम्हारे साथियों के आपस में दिल फट जाए और तुम्हारे साथियों के काम तुम्हारे मशरके बाहर होने लगे तो समझो कि तुम्हारा काम हमारा कोई अमल हमारा कोई कहां इकार के बगैर कहां और मशविरे के बगैर कहां कोई बात ऐसी हो मुकद्दिक लोग आएंगे मुकद्दिक मशविरे मश्यर, सब मशविरे वालों ने ये तय किया है मशविरे वालों ने और मशविरे से एक बात बताई हुई है हम लोग बने के मान लिया है आदेश को कुबूल कर लें अगर बहुत बड़ा मिलेगा करेंगे भाई इंशा अल्लाह सबको कॉफी दिया सुभान अल्लाह इंशा अल्लाह Assalamualaikum warahmatullahi <coughs>